भारतीय दर्शन विशिष्टा द्वैत दर्शन दूसरा मुक्त जीव इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे जीव हैं जो मुक्त कहलाते हैं ये लोग भगवान की आराधना का उपाय जानकर अपना कर्तव्य समझकर भगवान की नित्य तथा नैमित्तिक आज्ञा का किंकर के समान पालन करते हैं भगवान तथा भगवत भक्तों के प्रति कोई अपराध भूल से भी न हो इसका सतत ध्यान रखते हैं अपने शरीर को छोड़ने के समय यह अपने सुकृत तथा दुष्कृत के भोग को नाश कर हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हुए मुक्त के द्वार स्वरूप सुषुमना नाली में प्रवेश कर ब्रह्मरंद्र से निकलकर हृदय के साथ साथ सूर्य की किरणों के सहारे अग्निलोक को चले जाते हैं मार्ग में दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण संवत्सर के अभिमानी देवता लोग तथा वायु इनका सत्कार करते हैं इसके बाद जीव सूर्यमंडल को भेद कर रंध्र से होते हुए सूर्य लोक को पहुँच जाते हैं इसके बाद चंद्र विद्युत वरुण इंद्र तथा प्रजापतियों द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर आतिवाहिक गणों के साथ साथ चंद्रादि लोकों से होते हुए जीव वैकुंठ की सीमा में विद्यमान विरजा नाम के तीर्थ में पहुँच जाते हैं यहां आकर वे जीव सूक्ष्म शरीर का परित्याग करते हैं यहां पर जीव अमानुषीय हाथों से स्पर्श के कारण अप्राकृतिक दिव्य शरीर को धारण करते हैं यहां पर इनका स्वरूप चतुर्भुज हो जाता है तथा ये ब्रह्म अलंकारों से युक्त हो जाते हैं फिर इंद्र प्रजापति आदि नगर द्वारपालों की आज्ञा से श्री वैकुंठ नाम के दिव्य नगर में ये प्रवेश करते हैं इसके बाद गरुण तथा अनंत से युक्त झंडों से सजाए हुए दीर्घ प्राकारों सहित गोपुरों को पार करते हुए ऐरम्मध नाम के अमृत सरोवर तथा सोमसवन नाम के अवत्य को लेकर हाथ में माला लिए हुए 500 दिव्य अप्सराओं द्वारा आदर सत्कार पाते हुए ब्रह्मगंधादियों से अलंकृत होकर अनंत गरुण विस्वक आदि को प्रणाम करते हुए तथा उनसे सम्मान पाकर मंडप के पास पहुँच पलंग के पास अपने आचार्य को देखते हैं उन्हें प्रणाम कर जीव पलंग के पास जाते हैं वहाँ धर्मादि पीठ के ऊपर अनंत कमल पर बैठे हुए हाथ में चामर लिए हुए विमला आदि से सेवित श्री भूलीला के साथ शंख चक्र आदि दिव्य आयुधों से युक्त चमकते हुए क्रीट, मकराकृति कुंडल गले के हार केयूर श्रीवस्त्र कौसुभमणि मुक्ता दामोदर बंधन पीतांबर, कांची गुण नपुर आदि अनेक दिव्य भूषणों से विभूषित अनंत उदार कल्याण गुणों के सागर श्री भगवान को देखकर उनके कमल चरणों पर अपना सिर रखकर जीव प्रणाम करते हैं इसके बाद श्री भगवान अपनी गोद में बिठाकर प्रत्येक जीव से पूछते हैं तुम कौन हो उत्तर में जीव कहता है मैं ब्रह्म प्रकार हूँ अर्थात मैं एक प्रकार का ब्रह्म हूँ फिर भगवान उसकी तरफ देखते हैं और इसी से जीव को अत्यंत हर्षानुभव प्राप्त होता है तथा सब तरह के सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान के प्रति सेवक भाव तथा स्नेह जीव में आविर्भूत हो जाता है और इन सब का अनुभव जीव को होने लगता है ऐसे जीव मुक्त कहलाते हैं ये मुक्त जीव ब्रह्म के समान भोग करते हैं ये भी अनेक हैं तथा तो सब लोगों में अपने इच्छा से विचरण कर सकते हैं तीसरा नित्य जीव नित्य जीव उन्हें कहते हैं जो कभी भी संसार में न आए हों इनमें ज्ञान का संकोच कभी नहीं रहता ये भगवान के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते ईश्वर के नित्य इच्छा से ही इनके भिन्न भिन्न अधिकार अनादिकाल से नियत हैं भगवान के अवतार के समान इनके भी अवतार स्वेच्छा से ही होते हैं अनंत गरुण विश्वक्षेन सेन आदि नित्य जीव हैं आत्मा में अचित के संसर्ग से अविद्या कर्म वासना तथा रुचि उत्पन्न होती है और अचित के निवृत्त होने से ही अविद्या आदि की निवृत्ति भी होती है इन तीनों प्रकार के चेतनों में जो ज्ञान है वह आत्मा के स्वरूप के समान नित्य द्रव्यात्मक जड़त अजड़ तथा आनंद स्वरूप है आत्मा के स्वरूप में संकोच और विकास नहीं है और न अपने को छोड़ वह दूसरे किसी का प्रकाशक ही है किंतु ज्ञान संकोच एवं विकास से युक्त है तथा अपने से अतिरिक्त का ही प्रकाशक है मुक्तावस्था में ज्ञान सभी आत्माओं में पूर्णतया विकसित रहता है किसी का ज्ञान सदैव व्यापक रहता है जैसे देवताओं का किसी का कभी व्यापक नहीं रहता जैसे बद्ध जीवों का तथा किसी का कभी कभी व्यापक रहता है जैसे मुक्त पुरुषों का दूसरा अचित तत्व जड़ तथा विकारवान है इसके तीन भेद होते हैं शुद्ध सत्व मिश्र सत्व तथा सत्व शून्य पहला शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व में रजोगुण तथा तमोगुण नहीं रहते इसीलिए यह नित्य है यह ज्ञान एवं आनंद का जनक है बिना किसी कर्म के केवल भगवान की इच्छा से यह शुद्ध सत्व नित्यधाम के वस्तुमात्र का आकार धारण कर लेता है इसी से समस्त वैकुंठ धाम विमान गोपुर मंडप प्रसाद आदि तथा नित्यमुक्त जीव एवं भगवान का देह पर्यंत बना है यह अपूर्व तेजोमयी वस्तु है जिसका पता नित्य मुक्तों को तथा ईश्वर को भी नहीं मिलता है इसके स्वरूप का निर्णय करना अत्यंत कठिन है कोई इसे जड़ कहते हैं और कोई अजड़ अजड़ कहने वालों के मतानुसार नित्यमुक्त तथा ईश्वर के ज्ञान के बिना ही यह स्वयं प्रकाशमान है संसारियों को इसका अनुभव नहीं होता शुद्ध तत्व शरीरादि रूप में परिणत होता है और बिना किसी विषय के ही इसका भान होता है शब्द स्पर्श इस आदि इसके धर्म हैं दूसरा मिश्र तत्व मिश्र तत्व में तीनों गुण मिश्रित रहते हैं यह बद्ध पुरुषों के ज्ञान तथा आनंद का आवरण स्वरूप है इसी के कारण विपरीत ज्ञान भी उत्पन्न होता है यह नित्य तथा ईश्वर की जगत सृष्टि स्वरूप क्रीड़ा में परिकर अर्थात सहायक है यही विकारों का उत्पादक होने के कारण प्रकृति ज्ञान का विरोधी होने के कारण अविद्या तथा विचित्र सृष्टि करने के निमित्त माया कहलाता है शब्दादि पांच विषय पांच इंद्रिया पांच भूत पांच प्राण प्रकृति महत अहंकार तथा मन इसी के बढ़ते हुए परिणाम हैं तीसरा सत्वशून्य सत्वशून्य एवं त्रिगुण शून्य तत्वकाल है यह प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम का हेतु है यह भी नित्य तथा ईश्वर का क्रीड़ा परिकर्क एवं शरीर है बिना काल के अधीन हुए ईश्वर भी जगत की सृष्टि नहीं कर सकता है नित्य नैमित्तिक तथा प्राकृत प्रलय इसी काल के अधीन है शुद्ध सत्व तथा मिश्र सत्व से जीवात्मा तथा ईश्वर का भोग्य विषय भोग स्थान, चतुर्दश भुवन तथा भोग सामग्री चतुरादि बनती है तीसरा ईश्वर तत्व आत्मा चित्त तथा जड़ अचित ईश्वराश्रित है चित्त और अचित इनकी देह है इनको छोड़कर पृथक स्वरूप में चित्त और अचित नहीं रह सकते अनंत ज्ञानवान आनंद का एकमात्र स्वरूप ज्ञान शक्ति आदि अच्छे गुणों से विभूषित समस्त जगत की सृष्टि स्थिति एवं संहार करने वाला धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला विचित्र शरीर धारण करने वाला तथा लक्ष्मी भू एवं लीला का नायक ईश्वर है यह चारों प्रकार के भक्तों का आश्रय दाता है अज्ञानियों के लिए ज्ञान स्वरूप अशक्तों के लिए शक्ति स्वरूप अपराधियों के लिए क्षमा स्वरूप मंदों के लिए सील स्वरूप कुटिलों के लिए सीधा स्वभाव धारण करने वाला दुष्ट हृदय वालों के लिए सुरहित स्वरूप ईश्वर ही है ईश्वर इतना दयालु है कि दूसरों को दुख में देख आह भरता है तथा तो उनके कल्याण के मार्ग को ढूंढ निकालता है यही ईश्वर अपनी इच्छा से सकल जगत का कारण स्वरूप है संसार को उत्पन्न करने का एकमात्र प्रयोजन भगवत लीला है संसार का संहार करना भी भगवान की लीला ही है यही ईश्वर स्वयं जगत रूप में प्रणित हो जाता है भगवान के देह के स्वरूप का वर्णन करते हुए लोकाचार्य ने कहा है या उसके अपने स्वरूप तथा गुण के अनुरूप नित्य एक रूप शुद्ध सत्वमय अत्यंत तेजोमय सुकुमार सुंदर लावण्य युक्त सुगंध युक्त सुगंधयुक्त यौनावस्था को धारण करने वाला दिव्य रूपवान तथा योगियों का एकमात्र ध्येय है भगवान का शरीर उसके असली स्वरूप को जीव की देह के समान कभी भी नहीं छिपा सकता है भगवान का शरीर सकल जगत को मोहने वाला है इस रूप के दर्शन से सांसारिक समस्त भोग्य पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है भगवान के रूप का दर्शन तीनों तापों का नाश करने वाला है नित्य मुक्तों के द्वारा सतत ध्यान करने योग्य यह भगवान का स्वरूप है दिव्य भूषणों से तथा दिव्य अस्त्रों से सदैव यह शरीर युक्त रहता है यह भक्तों का रक्षक है धर्म की रक्षा के लिए जब कोई जीव जगत में अवतार लेता है तो वह भगवत देह से ही आविर्भूत होता है